ब्लॉक की, की एक, एक और पेश कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है श्याम नारायण पांडे की कविता चेतक की वीरता बकरों से बाघ लड़े भिड़ गए सिंह मृग छानों से, घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी पैदल बिछ गए बिछानों से हाथी से हाथी जूझ पड़े भिड़ गए सवार सवारों से घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े तलवार लड़ी तलवारों से है रुंड गिरे गज मुंड गिरे कटकट -कट अवनी पर शुंड गिरे लड़ते लड़ते अरी झुंड गिरे भू पर है विकल वितुंड गिरे क्षण महाप्रलय की बिजली सी तलवार हाथ की तड़प तड़प, तड़प है गजरथ पैदल भगा भगा लेती थी बैरी वीर हड़प क्षण पेट फट गया घोड़े का हो गया पतन कर कोड़े का भूपर सातंक सवार गिरा क्षण पता न था है जोड़े का चिंघाड़ भगा भय से हाथी लेकर अंकुश पिलवान गिरा झटका लग गया फटी झालर हौदा गिर गया निशान गिरा, गिरा कोई नतमुख बेजान गिरा, गिरा करवट कोई उत्तान गिरा रण बीच अमीत भीषणता से लड़ते लड़ते बलवान गिरा होती थी भीषण मार काट अतिशय रण से छाया था भय था हार जीत का पता नहीं क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय कोई व्याकुल भर आ रहा कोई था विकल कराह रहा लहू से लथ लोथों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा कुछ भी उनकी पहचान नहीं शोणित का ऐसा वेग बढ़ा मुर्दे बह गए निशान नहीं मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण कान तमाशा था वह दौड़ दौड़ करता था रण वह मान रक्त का प्यासा था चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता में ना रखवाली था ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था राणा प्रताप, प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था गिरतान कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा कर वालों में है यही रहा अब यहाँ नहीं वह वहीं रहा है वहां नहीं थी जगह न कोई जहा नहीं किस अरी मस्तक पर कहा नहीं बढ़ते ना वह लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया। विक्राल प्रज्मै बादल सा, अरी की सेना पर घर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग है टापू से खन गया अंग। वैरी समाज रह गया तंग घोड़े का ऐसा देख रंग चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को कल कल बहती थी रणगंगा गंगा अरिदल को डूब नहाने को तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को वैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी था शोर मौत, मौत से, से, बचो से बचो बचो, बचो तलवार गिरी तलवार गिरी।, गिरी पैदल से है दल गजदल में छिप छिप करती वह विकल गई क्षण कहाँ गई।, गई कुछ पता न फिर देखो चमचम -चम चम वह निकल गई क्षण इधर गई क्षण उधर गई क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई था प्रलय चमकती जिधर गई क्षण शोर हो गया किधर गई क्या अजब अजबी नागिन थी जिसके में लहर नहीं उतरी तन से मिट गए वीर फैला शरीर में जहर नहीं थी छुरी कहीं तलवार कहीं वह बर्छी असी खर थार वह आग कहीं अंगार कहीं बिजली थी कहीं कटार कहीं लहराती थी सर काट काट बल खाती थी भू पाट पाट बिखराती अवय बाट बाट तनती थी लहू चाट चाट सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे क्षण मार दिया कर घोड़े से रण किया उतर कर घोड़े से राणा रण कौशल दिखा दिया चढ़ गया उतर कर घोड़े से क्षण भीषण हलचल मचा मचा, मचा राणा कर की तलवार भड़ी था शोर रक्त पीने को यहाँ रण चंडी जीव पसार पड़ी वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पवी छूट पड़ा कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया जो वीर बना न नीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया क्षण उछल गया अरि घोड़े पर क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर वैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर क्षण भर में रुंडों से गजों के झुंडों से घोडों से विकल्पों से पट गई भूमि से ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोश नहीं कहता था लड़ता मान कहा मैं कर लू रक्त स्नान कहा जिस, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहा भाला कहता था मान कहाँ घोड़ा कहता था मान कहाँ राणा की लोहित आंखों से रव निकल रहा था मान कहाँ लड़ता, लड़ता अकबर सुल्तान कहाँ वह कुल कलंक है मान कहाँ राणा कहता था बार बार मैं करूं शत्रु बलिदान कहा तब तक प्रताप ने देख लिया लड़ रहा मान था हाथी पर अकबर, अकबर का चंचल स्वाभिमान उड़ता निशान था हाथी पर वह विजय मंत्र था पढ़ा रहा अपने दल को था पढ़ा रहा वह भीषण समर भवानी को पग पग पर बली था चढ़ा रहा फिर रक्त देह का उबल उठा जल उठा क्रोध की ज्वाला से घोड़े से कहा बढ़ो आगे बढ़ चलो कहा निज भाला से है नस नस में बिजली दौड़ी, राणा का घोड़ा लहर उठा शत शत बिजली की आग लिए वह प्रलय मेघ सा घर उठा अमित रोग छह रोग जर संपात लकवा था वह था शोर बचो रण से, कहता है कौन हवा था वह तन कर भाला भी बोल उठा राणा मुझको विश्राम न दे बैरी का मुझसे हृदय को तू मुझे तनिक आराम न दे खाकर अरी मस्तक जीने दे बैरी उरमाला सीने दे मुझको शोणित की प्यास लगी बढ़ने दे शोणित पीने दे मुर्दों का ढेर लगा दूं मैं अरी सिंहासन ठहरा दू मैं राणा मुझको आज्ञा दे दे शोणित सागर लहरा दू मैं रंचक राणा ने देर नकी घोड़ा बढ़ आया हाथी पर वैरी दल का सिर काट काट, काट, काट प्राणा चढ़ आया हाथी पर गिरी की चोटी पर चढ़कर कर किरणे निहार दी लाशे कुछ तो मुर्दे थे कुछ की, की चलती थी सांसे, वे देख देख, देख कर उनको मुरझाती जाती पल पल होता था स्वर्णिम नभ पर पक्षी क्रंदन का कल कल मुख छिपा लिया सूरज ने जब रोबन सकार रुलाई सावन की अंधी रजनी वारिद मिस रोती आई अभी आप सुन रहे थे श्याम नारायण पांडे जी की कविता चेतक की वीरता वाचक स्वर भारतीम